आनंद रूप सर्वाथ साधकत्न हेतुना सर्वसत्व संपूर्ण शिव संजित शिवपुराण के तीसरा श्लोक है दूसरे श्लोक अंतिम भाग और तीसरे श्लोक का पहला शब्द जुड़ेगा सदा प्रेमास्पद आनंद रूप इसके साथ होगा सदा पूर्व श्लोक में था ना अंत में सदा प्रेमास्पद होने इसे वो हो शिव कैसा है नंद रूप है आनंद रूप श्लोक में है ना से तीनों स्टोक मिलके लेना पड़ता है इसी तो दूसरे स्टोक में सचिद कर रहा था हुँ? तो दूसरे श्लोक में सब अर्चित सिद्ध हुआ तो उसके अंतिम चौथे पाद में आनंद रूपता का हेतु रख दिया क्या हेतु था सदा प्रेमास्पद नित्य प्रेमास्पद होने के कारण से कैसा है वो अगले श्लोक का पहला शब्द आता है आनंद रूप इसलिए वो आनंद रूप है और वो पूर्ण भी है सच आनंद भी है और वो पूर्ण भी है पूर्ण क्यों है सर्वाधक सर्व संबंधवत्वे संपूर्ण शिव संजित सर्वार्थ साधकत्व सर्वासकत्व सकल अर्थों के भाषा को से पूर्ण मानव होता है और सकल वस्तुओं से नित्य संबंध भी है इसलिए भी वो पूर्ण है पूर्ण होगा जैसे दीपक दी, तो नहीं होंगे है न सूर्य भी सर्वार्थवभाषक तो नहीं बेचारा है भले बहुत बड़ा विशाल सूर्य है बहुत ऊंचाई पर बड़ा हुआ है वहां से बहुत क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है इन वो भी सर्वार्थवभाषक तो नहीं है किंतु कि ब्रह्म कैसा है तो वह क्योंकि उसी में सब कुछ कल्पित, है। कल्पित होने से सर्व जैसे समस्त का संबंध कहां है पट के साथ उसी प्रकार से संस्कृत जगत का जो संबंध हो उस तो ब्रह्म के साथ होने से उसको पूर्ण माना चाहिए और इसका नाम है शिव शिव संजी कहा तो भाषक सर्व संबंधित संपूर्ण सर्वार्थो भाषक सर्वार्थ होने से और सर्व संबंधी होने से उसको संपूर्ण कहा जाता है अत्र अत्रीतम इन तीन श्लोकों में कहे बातों के लिए अनुमानों के तरह समझाएंगे विमद शिव विवादास्पद शिव कैसा है आत्मा ब्रह्म वृत्तियादिप्यो भिद्य दे वृत्तियादि साक्ष यृत्त्यादिपियों नीद्यते तथा वृत्तिया साक्षी न भवती यथा वृत्ति स्वयं शिव कैसा है वृत्ति और वृत्ति के प्रागभाव इन दोनों से भिन्न है क्यों वृत्ति और वृत्ति के प्राग का साक्षी होने से और जो वृत्तिया से भिन्न नहीं होता और वह वृत्ति का साक्षी भी नहीं होता वितरिक जैसे खुद वृत्ति और शिव सत्या असत्य रिष्ठान शुक्तिवत्त ब्रह्म शिव कैसा है सत्य हो सकता है वो सत्य है क्यों मिथ्या पदार्थों का अधिष्ठान होने से जैसे असत्य रज रूपी मिथ्या का अधिष्ठान होता शुक्ति के समान शिव छिद्रूप चयूप क्यों जड़ मात्र समस्त जड़ का अवभाषक वैसे गणमान माना पड़ यूप नवती तत्सर्व जड़ा भाषक नवती यथा घट आदि ये छिद रूप नहीं होता वह समस्त जड़ों का अवभाषक भी नहीं होता जैसे घट आदि के समान या दीपक आदि भी ले सकते हैं आगे वैसे दीपक भी देंगे विमद परमानंद रूप विवादास्पद शिव परमात्मा कैसा है परमानंद स्वरूप है क्यों पर प्रेमास्पद पार प्रेम का विषय बाकी सारी दुनिया साक्ष का विषय होता है और ये अपनी आत्मा प्रेम का विषय है यदि परमानंद रूपम न भोवती तत् तो पर प्रेमास्प न भवती जो परमानंद रूप नहीं है वह पर प्रेमास्पद भी नहीं है यथा घटादी जिस घटा इसे घटा दी नष्ट हो जाते तो आपको क्या नुकसान होता है कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं थोड़ी देर के लिए हम दो चार रुपये का नुकसान हो गया फिर का चुप रह जाते कोई बात नहीं हो गया हो नहीं इस तरह से जितनी भी चीज घटा दी कर सारा अपने शरीर तक को भी ले लेना ये भी नष्ट हो जाएगा कि क्या फर्क पड़ने वाला आपको दूसरी मिलेगी है ना यदि अभी अज्ञानी है तो हर एक मिल जाएगा इसलिए इसकी भी चिंता नहीं मर जाए जाने दो पति मर जाए जाने तो मर जाए तो ले जाओ फूंको पत्नी मर गई थी पति भी कहता क्या करना भाई कब तक रोते रहेंगे इसको लेकर सड़ जाएगा दुर्गंध आएगा इसे अच्छा जल्दी उठा गए यहाँ से ले जाओ फूंको इसको खत्म करो अपने मस्त रहेगा बात को घूमेगा फिरेगा जगह जगह सोचेगा अच्छा भाई बड़ा बंधन था चल आएगा छोटे अपना खाओ पिओ कहीं कुछ भी करो घूमो फिर नहीं जाए लेके फिर पड़ेगा ना दोनों के ये हाल होता है ठीक है पति पत्नी का कुछ सारा संसार ये ऐसा है बच्चे भी यही सोचते हैं शुरू में माँ बाप जहाँ बच्चे को उठा के करके हैं कि नहीं चलते और नए नए शादी के बाद में बच्चा भी ऐसे ही होता है बेटा भी सोचता है चलो माँ बाप करके चलते इधर चलते उधर चलते हैं वहाँ घुमाते यहाँ घुमाते एक दो बार जाते तो उसके बाद कहते कहाँ बपाल लेके फिर छोड़ कुछ भी बहाना बना पिताजी आप बाहर है ना वो भी देख लेना ये देख लेना बहाना बनाकर खिसक जाएगा पिताजी को छोड़ देगा कौन कब तक झेलेगा एक दूसरे को क्यों आनंद रूप नहीं है ना क्यों झेलेंगे शुरू में लगता है अपने कुछ स्वार्थों को लेकर के लगता है ये भी सुख देने वाला है इन बायप न सुख का साधन है ना सुख रूप है जो सुख रूप भी नहीं हो सुख साधन हो सकता है दोनों ही नहीं ये बेकार है फालतू तो गले की घंटी है ही है हटाव इसको व्यक्त हो जाता है इसे कहते हैं वो परम प्रेम है संसार में खुद का आत्मा के कुछ भी ये शरीर भी नहीं है कोई चीज नहीं देखो जिस शरीर को आप प्यार करते रहते डॉक्टर कह रहे थी मैं देखो भाई इसको काटना पड़ेगा नहीं काटोगे जहर छड़ेगा मर जाओगे तो कह पहले डॉक्टर साहब पहले काट दो दस हजार अपनी बारह हजार ले लो इन काट दो इसको कहा इस हाथ को संभालते रहे चोट भी लग जाए बैंडेज करते रहे अब डॉक्टर क्या का काटना पड़ेगा जिना है तो आप तुरंत काटने को डबल फीस भी दे दोगे काटो जल्दी से जल्दी निपटाओं झारना ऊपर चढ़ जाए कहा शरीर में आ सकती वास्तव में को लेकर तो तो के ही शरीर अपने लिए नहीं तैयार लाखों रुपये कर्ज करते हैं ऑपरेशन नहीं एक लड़के का पता नहीं रहता गए विदेश गए गुर्दे निकाल के नया गुर्दे लाखें डाल दिए क्यों क्यों चिंदा रहना चाहता है अपने सुखे लेना कुर्दों का कोई सुख है क्या ऑरिजिनल को निकाल दे, डुप्लीकेट को डाल लिया उसे डॉक्टर ने कह दिया तो मर मर भी सकते कोई गारंटी नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं वैसे कट के पैसा से लगा करके यदि सफल हो जाए तो ठीक विफल हो जाए तो मर जाए तो भी ठीक, तो भी ठीक। अपनी आनंद रूपता के लिए ही ये सारे चीजों में आनंद को खोजते हैं इन वाक्य में किसी में मिलने वाला है नहीं क्योंकि कोई भी आनंद रूप नहीं है यथा घटाद अंत में विमदा परिपूर्ण सर्व संबंधित विवादात्म शिव ब्रह्मात्मा कैसा है परिपूर्ण है क्यों सर्व संबंधी गगनवत आकाश के समान सर्वसंबंधित सर्वसंबंधित क्यों है वो सर्वार्थ साधक क्योंकि सर्वार्थ साधक है सर्वास सर्वार्थ अवभासक कैसे वो भी अगला अनुमानसक विमत क्यों सर्व संबंधवान क्यों सर्वाभाष तत्वा यह सर्वसंबंधवान न भवति यथा नवती जैसे कि दीपक आदि जो सर्व संबंधी नहीं होगा तो सर्व का उभाषक भी नहीं सूर्य का जिसके जितने के साथ संबंध हो रहा है उतने की तो अवभाषण करेगा दीपक के किरणों के जितने के साथ संबंध होगा उतने की अवभाषण करेगा और ये सब का उपासन कर रहा है इसका मतलब इसका सबके साथ संबंध सब सा है ये सबके साथ संबंध है परिपूर्ण है जो पूर्ण होगा वही ना सबके संबंध नहीं कर पाता है सर्व संबंधी है कैसे क्या श्रुति प्रमाण है जिससे भाषाश्रम विधम विभातम अनुभावम तसे भाषाश्रम विधम विभा प्रमाण सब इसी के प्रकाश से सभी प्रकाशित होगा इसीलिए सर्वाभाषक वन से सर्व है संबंधी सर्वसंबंधक है अतिव परिपूर्ण है ये ब्रह्म उदाहरित पुराण वाक्य अब तात्पर्य उदाहरित पुराण वाक्यों के तीन श्लोक है ना तीन श्लोकों के तात्पर्य पुराणेश कूटस्थ प्रचित जीवेशत्पादिरहितः केवल स्वप्रभा शिव इस तरह से शिव पुराणों में को अलग करके विवेचन कर समझा दिया सच परिपूर्ण स्वरूप है वो कण कूटस्थिवेचित पृथक कर लिया गया है कि जीव और ईश्वर दोनों से भिन्न जीवेश जी रही इसे कुटस्थ कैसा है उसने जीवत्व है नहींश्वरत्व आदि से बाकी सारा जगत भी नहीं है वहां सर्वरहित भी है केवल एकमेव द्वितीय है सब प्रकाश स्वरूप है उसी का नाम शिव है कल्याण रूप है इतम प्रकार ने सूत संहिताशु पुराणेशु इस प्रकार से शिव पुराण और सूत संहिता आदि सबको ले लेना सूत संहिता आदिशु पुराणेशु कल्पना रहित जीव ईश्वर आदि सकलगलित विशुद्ध मन कवल अद्वितीय द्वितीयरहित स्व्रभास्वय्रकाश चैतन्यूप शिव कूटस्थ विवेच कूटस्थो अलग तर्क बया जीवीष्य ये रहतः इलाश कूटस्थ ब्रह्म शिव आत्मा कैसा है कद वो जीव ईश्वर आदि से रहते सकल कल्पनाओं से रहते आपने कैसे कर दिया कहते जवाब है श्रुतोर माइकत्व प्रदर्शनात की श्रुति ने इन दोनों में माइकत्व सिद्ध कर दिया है। उत्तर का मंत्र है उसके आधार पर बोल रहे हैं मायाभा से न जीवेश माइकावे वीवेश छोत का च कुम्भवत ये श्लोक में पहले आया हुआ एक बार दोबारा आ रहा माया आभासन से जीवेश्वर माया के द्वारा आभास रूपेण प्रदर्शित है जीव और ईश्वर ऐसे श्रुति साफ साफ कहती है श्रुतत्व मैंने श्रुतितः कोई तो श्रुतत्व तक करती श्रुति में यह बात स्पष्ट सुनने को मिलता है कि माया ही क्या कर रही है अपने आभास के माध्यम से जीव और ईश्वर दोनों को माया अलग है यहाँ प्रतिमा के एक वचन माया आभासी न करोति औकर्षण दीर्घ कर दिया है माया भाष माया जो है स्व में पड़े हुए प्रतिबिंबों के द्वारा जीव और ईश्वर माया ही दर्पण जो रूपा है वो खुद ही अपने आप को माया और अविद्या पे बना लेती है समस्या स्टी भाग कर लेती है और माया पड़ा प्रतिमा को ईश्वर का देती है अविद्या पड़ा प्रतिबिंब को जीव का देती है ऐसा माया ही दिखा रही है आप देखने वाले पे कुपन जा रहे हो और सोच रहे हो मैं हूं गड़बड़ हो गया है माया दिखा रही है सारा दुनिया का खेल और उस झूठी अहंता ममता आप कर कर रहे कुछ भी नहीं है बाकी में जीव भी नहीं ईश्वर भी नहीं है ईश्वर भी माँ का नाच है माँ नाच ईश्वर रूप में दिख रही है और उसको हम सच मान रहे हैं भगवान है राम है ये है वो है वो भी कल्पना ही ये वाकई वास्तविक वेदांत तक पहुँचेंगे तो वो भी कल्पना है माया दिखा दी एक युव नाम का कल्पना हो गया सत्य विनाम की कल्पना त्रेता नाम की कल्पना द्वापर युग के नाम की कल्पना और उन कल्पनाओं में अलग अलग सीनरिया बना दिया माया ने जिसमें त्रेता युग में, में राम अवतार की सीनरी बन गया द्वापरुग में कृष्णावतार की सीनरी हो गया उपासना कौन इसो... कौन से कौन सी उपासना की बात कर रहे हैं कौन सी उपासना की बात उपासना करेंगे तो कुटस्थ करेगा सगुण करेगा तो ईश्वर करेगा यही तो कह रहा लोग सगुण ईश्वर कोई पकड़ रख गया सच करके और उसी उपासना में लगे हुए हैं और उसके नाम पे लड़ाई भी लड़ने को तैयार तो है किसी का तो नाम कुटस्थ ईश्वर की कल्पना का अधिष्ठान सारी कल्पनाओं का अधिष्ठान वही है निर्गुण ब्रह्मना और क्यों मई हूं करके सोचना ही उपासना रहे क्या वही आरती तो थोड़ी उतारी तो जाएगी वहाँ मैं वही हूँ ये निर्णय करना ही उपास निर्गुण प्रभु पास में क्या मैं तो वही प्रभु प्रमुख ये चिंतन करो ये शरीरादि मिथ्या है ये सब असत्य है ये सब दृश्य है ये सब माइक है जीव और ईश्वर सब का सब चीज़ें कल्पना मात्र ही है माया क्या द्वारा परिदृश्यमान है वाक्य माया भी नहीं है ऐसा बैठे बैठे चिंतन करना निर्गुण उपासना और है क्या निर्गुण उपासना कुछ नहीं है वहाँ लड्डू पेड़ा बना के भोग लगाना पड़ता है कुछ भी नहीं खाने पीने वाला है नहीं ना निर्गुण माया को बाधित करना पड़ता है बस माया माया कार्य को बाधित करते जाओ चिंता नहीं करते रहो क्योंकि यही तो बाधा है ना अपने स्वरूप में में प्रतिष्ठित होने माया और माया का कार्य जीवेश्वर भेद और ये जगत यही तो हमारे लिए बाधा हो रहा है अपने स्वरूप प्रतिष्ठित होने में इसमें माया और माया का समस्त कार्य जीवेश्वर आज जगत का क्या करना है बाद का चिंतन करते रहे इसके बाद का चिंतन करेंगे इसके असत्य का चिंतन करेंगे सबके स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाएंगे बस इसकी सत्यत्व तो के बाद होने पर अपने आप सत्य जो चीज प्रकाशित तो हो जाएगा ना बादल का हटने की तेरह सूर्य का प्रकाशन होने में कहा देर लगता है ये, ये, माया वगैरह तो विशेष है।, है इनको ही पाधित करना है इसी के मिथ्यार चिंतन करना इसलिए जितनी कम व्यवहार रखेंगे उतनी बढ़िया चिंतन चाहिए और सबसे खराब व्यवहार किससे होता है जीवका से सबसे खराब ही है इसी के कारण से जगत सत्य हो जाता है और जो सबका प्रेमी, तो वो है? जो प्रेमी है, है वो भी तो खराब है जो सबका प्रेमी है वो भी तो खराब है वो भी सब शिवा से प्रकट होगा और कहां से पता होगा सबका प्रेमी कौन है चुपचाप आप पहाड़ पे बैठा होगा सबका प्रेमी है कि सबका दुश्मन है क्या आपको मालूम होगा ये तो सब वाग से मालूम हो रहे हैं की आप प्रेम कर रहे हैं की द्वेश कर रहे हैं की क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं छल कपड़ बेमन सब तो वाणी से ही होता है और किस होता है सच बोलेंगे से, बोलेंगे से, से, से, झूठ खाएंगे तो से, तो तो जीवा खाना पीना गोबर खात जो दे रही वस्तु कौन दे रहा है? तो दे रही है, रही रही वस्तु कौन रहा है? पोषण कर इसकी। मौन रखते हुए सार व्यवहार करते रहो और उसको करते रहो साक्ष जैसे ब्रह्म अर्पण ब्रह्मी ब्रह्मा ब्रह्म कर्म समाधि वाणी से नहीं रोगा क्योंकि व्यवहार हाँ? तो, तो सब बढ़ती तो है ना हम तो देख रहे हैं प्रैक्टिकल में आप चौबीस घंटा वाणी खुला रखी के चौबीस घंटा फोन आएगा आपके पास लोग आएंगे आपके पास बोलते रहेंगे छोड़ेंगे नहीं आप मौन धारण करो अब लोग कहेंगे वो जाके क्या करने है वहाँ पे महाराज तो बोलते हैं नहीं वो तो बोलते हैं नहीं क्या करो बैठ कितना लिख करो बोलेंगे स्पष्ट हो नहीं पाता है इसे जाना ही नहीं व्यवहार कम हुआ कि नहीं आ, अब फोन आना भी कम हो गया क्योंकि तो जान दिया लोगों ने ये फोन पर भी बात नहीं करते हैं झंझट तो का बाहर टेटी टेटी जब कर रहे हैं घंटी बजने की बेफाई दिमाग खराब हो गई उस ऑफ करके रखो कभी तो ऑफ दे कर देते नाराज हो जाते भगत तो हमेशा ऑफ रखते हैं झंझटी बात ही नहीं करना वाणी पर ही तो कंट्रोल हुआ फोन से कोई थोड़ी है अपने वाणी को नियंत्रण कर दिया इस माध्यम का हम प्रयोग नहीं करेंगे नहीं किसी माध्यम से भी हम वाक उलास को कंट्रोल कर देते हैं तो सारी व्यवहार अपने आप खत्म हो जाती है अपने आप समाप्त होते जाता है तो है। क्या जरूरत पड़ता है कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता हमने जरूरत बढ़ा लिया मतलब की। आप जरूरत बढ़ा लेते हो जरूरत कुछ नहीं है अच्छा आपकी करने को तैयार है आपको उस पर विश्वास नहीं है सेठों पर विश्वास है और आप सोच रहे सेठ मेरा जरूरत को पूरा करेंगे इसे उनके सत्यवहार रखते हैं कोई जरूरत नहीं अपने आप पूरा होता है जो होना है समय पर अपने आप जैसे तैसा होते हम तो देख रहे पिछले 17, 18 अठ, साल होने जा रहा है 1990 जनवरी से आज तक देख रहा चल रहा है सारी गाड़िया लाखों रुपया लाखों रुपया लाखो चल रहे सारा व्यवहार हो रहा है आप तो विद्वान हो प्रतिष्ठित हो और आप प्रतिष्ठित हो तो भी चल जाता तो हम देखते न न हम, हम कहाँ प्रतिष्ठित है आप जो सोच रहे प्रतिष्ठित नहीं है कोई भी एकमात्र आपका प्रतिष्ठित होता है कोई प्रतिष्ठित नहीं बाकी सब झूठी प्रतिष्ठा है क्या प्रतिष्ठा है आप किसाधन मानते हो किसी को प्रतिष्ठित है क्या आपके साथ मापदंड चार पढ़ने आ रहे हैं इसलिए विद्वान प्रतिष्ठित है और भी लोग हैं जो गालियाँ देने वाले हैं उनके पास आपको पहुंचे नहीं अभी तब प्रतिष्ठित है। वही मैं क्या रहा हूँ ना कोई कहता है प्रतिष्ठित आपने मान लिया है और कोई आप तो कहने वाला है उसका भी तो सुनो तो वो भी जो आप, गाली देने वाले तो परिचित हुआ हमको जो है नहीं तो देने वाला, वाला है। नहीं, और... नहीं आपको भी देने वाला भी है प्रश्न करने ने, वाला ने, भी है, नहीं। नहीं है सोचो। और आपको जो गाली देता है दुनिया में देखो गली का कुत्ता का भी अपनी मान्यता गली का कुत्ता है न उसकी भी अपनी जरूरी मान्यता ये नहीं तो उसकी नहीं वो बहुत बार काम में आता है इसलिए नहीं तो मार डाले दुनिया जीने ना दे उसको कि जानते गली के कुत्ते हमारे पहरेदार हैं परोक्ष रूपण सभी मान रहे हैं सभी मान रहे कि नहीं अपने हृदय से इसलिए उसको मारते नहीं मर्डर नहीं करते मार के भगाते नहीं बिल्कुल नहीं तो गली से हटा दो उसको नहीं परोक्ष रूपण सभी मान रहे हैं अपरोक्ष रूपणा कोई उसको रोटी भी नहीं देता हूँ भगाते भी है आने पर उसको लेकिन सब चाहते भी हूँ ये दुनिया का विचित्रता है ऐसे आपके आप साथ भी हम लोगों के साथ भी सभी अपने स्वार्थ के लिए परोक्षण कोई मान रहा है कोई अपरोक्षण मान रहा है कोई परोक्षण गाली दे रहा है कोई अप्रोक्षण गाली दे रहा है ये सारी दुनिया गली के कुत्ते से और आप में कोई अंतर नहीं है हमने अंतर दी देखने की दृष्टि होनी चाहिए सच्चाई में गोतरो तो पता लगता है स्वार्थ के लिए सब मानते हैं और स्वार्थ हानि होता है कोई नहीं मानता है सारी दुनिया ऐसी प्रेम प्रेम प्रेम इस, इस दुनिया में प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा दोनों झूठी है आप जो हैं वही सत्य है सब मतलब से आते हैं अब उनकी मतलब सिद्ध हुई हमारे द्वारा तो गंध का ये प्रतिष्ठित है इनके इन्होंने अपने तो पन्ना लिख कर दे दिया हमने उसको छाप दिया उसके जमाने मान्य मान्य तो हो रही है दुनिया में इसे उन्हें कहा है प्रतिष्ठित और दूसरा अपने स्वार्थ के लाया स्वार्थ सिद्ध नहीं हुई महाक बे कहा है किसी के कहने से कोई प्रतिष्ठित तो नहीं होता किसी के कहने से अप्रतिष्ठित तो नहीं होता है ये सब सापेक्ष आरोपित धर्म है अतएव मिथ्या है आप क्या है यथार्थ में वो आप जान सकते हैं कोई दूसरा नहीं के लिए अपने स्वार्थ पर आपका नाटेगा इसे हम तो साफ कहते हैं भाई आप में आपसे जिस तरह के कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है उसी तरह से आदमी जो गली का कुत्ता से भी जो है स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहा है आप सामने टुकड़ा रख रहा है तो वो अपने स्वार्थ से रखता है हम क्यों उसके पीछे जाएं हम भी अपने स्वार्थ को ही देखेंगे तो सारी दुनिया अपने स्वार्थ को लेकर चल रही है आप भी अपने स्वार्थ को लेकर चलिए ना आपका स्वार्थ है क्या मोक्ष अपने स्वर्ग चिंतन के अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसे मेरे स्वर्ग चिंतन में जो साथ दो मेरे हैं जो मेरे स्वरूप चिंतन साथ ना दे वो मेरे नहीं है यही भाव भी रखो क्या फर्क पड़ता है मुक्ति सिद्ध होने से हमें मतलब है दुनिया से क्या मतलब है हमें स्वाध्याय से मतलब है जो स्वाध्याय बाधक है हमारा नहीं है इसे अपने लक्ष्य पर डटेंगे ना आपका तो सारी नजर में साफ दिखता है दुनिया क्या है हम लक्ष्य उलझ कभी फिसल जाते हैं कभी अपने स्वार्थ में ज्यादा जरूरत से ज्यादा व्यवहार में घुस जाते हैं तब हम हम भी बिगड़ गए हमें हम उग्रस्थी में अंतर क्या रह जाता है आप विवेक को खो रहे हैं अपने आप विवेक में रहेंगे तो आपका साहब दिखता है संसार में कुछ भी नहीं है सब कुछ मायामय होने से आप इसे अलग ही रहिए प्रार कर जो शरीर है इस शरीर को जितनी हो सके इसके वाणी से इसके आंखों से जितनी हो सके शास्त्रों में लगाओ शास्त्र चिंतन में और कोई भी काम जग लगने की जरूरत नहीं है प्रासनिकाया गया तो संभव न्यूनतम व्यवहार करते हैं लक्ष्य इसे कहते कि निपेशनों तो तो ही माइक है दोनों ही मिथ्या है यही समस्या यह है, है महाराज हरि जगत माइक बोले हो आप पहले अब जीवेश्वर को माइक कहते हो ये सारा माइक है जगत का समय दोनों जड़ क्यों नहीं तो काच्छ काच्छ कुंभ के है तब स्वच्छ कुंभवीश् चेतन का प्रतिमया पड़ गया या आवास पड़ गया आवास के दौरान इनको जीवर ईश्वर नाम व्यवहार हो गया और जो अस्वच्छ है जो आवास नहीं पड़ पा रहा है उनको घटपटा जड़ात का संसार व्यवहार कर जब चेतन भाग रूप में ना स्वच्छ अस्वच्छ को रूप में स्वयं प्रकट होकर दिखाई दे रही है और स्वयं अपने सारे नामों को देकर व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रही है टीका में देखिये जीवेशन करोती माया च अविद्या स्वयं एवं भवति देखो स्वयं एवं माया च अविद्या चवती स्वयं ही माया हो गई और स्वयं अपने आप में भी कर लिया अविद्याम की झुट्टी दिखा रही हुई भाजन की और एक उपाधि आप जो पड़ी हुई आभा को कह रही है मैं ईश्वर हूं और दूसरी उपाय पड़ी चेतन अपने आपको क्या कह रही है मैं जीव हूं ऐसी क्यों हो रही है वो श्रुति ही माया अविद्या अधीन योह चिदा भाष्योह माइकत्व प्रतिपादित भाव श्रुति जो है माया और अविद्या के अधीन जो माया में पढ़ा वाली चेतन भी चिदाभाष है चुदावस का नाम ईश्वर हो गया और अविद्या पढ़ा चुदाव का नाम जीव हो गया है दोनों ही इसी को परमात्मा जीवात्मा हो गया, तो गया। प्रतिबिंब में पड़ा है कुटस्थ का प्रतिबिंब बुद्धि में पढ़ा बात वही तो कह रहे हैं अविद्या को कार्य है माया कार्य समस्टिविद्या इसे कारी में पड़िया कहो कार में पड़िया कहो अलग थोड़ी हुआ बुद्धि कोई माया अलग है फर्क पड़ रहा है न ऐसे में परेशान हो रहे हो घड़े में पानी रखा हुआ है मिट्टी में पानी रखा हुआ है बोल तो क्या दिक्कत हो रही है कारण के साथ कार्य कारण आभेद कर व्यवहार कर देते हैं अरे घटात्मक मिट्टी घटरूपी मिट्टी में है सादा मिट्टी में नहीं है घटरूपी मिट्टी में है कार्यकरण अभेद इसी का नाम कार्यकरणेद पूरा कहना होता है या माया में आवाज़ पढ़िया बोल दो या माया का कार्य समृष्टि बुद्धि में पढ़िया बोल दो अविद्या में आवाज़ पढ़िया कहो या अविद्या के कार्य बुद्धि में पड़ कहो फरक क्या पड़ता है कार्य कारण का भेद करते बार हो है तो इसलिए कहते हैं कि देखो माई कत्य थे और देहादिप्य वैलक्षण्यम न सत पक्षी कहता है दोनों ही माया के कार्य हैं तो उन दरी शरीरादि उनसे जीव ईश्वर का, का गया ये भी भी, जी भी? गया। ये है जीव पार्थिवत्व विशेषंभ से घटादिप्य वैलक्षण का घटादिप्य वैलक्षण दोनों ही पार्थिवत्व विशेष है ये भी भी वो भी पार्थिव है एक साधारण गढ़ा है और सर कांच का पार्थिव पार्थिव नहीं है क्या पृथ्वी के ही रेत से बनता है पृथ्वी का कर रेत है रेतों के ही लक्षण तरीके से इसको बना दिया जाता है और कैसा आकाशे आगे रहते हैं जो भी रेत है बिन प्रकार की है सारी शीसा सारे पार्थिव तो है पृथ्वी का तो कार्य है सब भूत जो पृथ्वी नाम भूत जल का तो कार्य नहीं है ना जल से बना क्या कांच अग्नि से बना कांच वायु का कार्य है क्या आकाश का है नहीं है, है तो पृथ्वी का ही इसे पार्थिव तो समान समान है कांच में भी और वो जो साधारण मिट्टी में भी वो भी पृथ्वी ये भी पृथ्वी है इससे बना हुआ घड़े में उससे बना हुआ घड़े बहुत अंतर है इससे बना घड़ाओ में चमक है उससे बना घड़ा में चमक नहीं है कांच कुंभ में चमक है मृत कुंभ में चमक नहीं है, है तो दोनों ही पृथ्वी के इसे माया का ये भी है माया को भी है इन माया ने अपने आप की एक बना लिया जिसमें चमक आ गया और दूसरे में ऐसे बना दिया जिसे कोई चमक नहीं रह गया माया क्या नहीं कर सकती उसकी मर्जी है जैसी चाहे वैसे दिखाई देती रहती औरत को कोई पता नहीं चलता इसलिए इसलिए औरत को माया क्यों कर देते हैं उनको कोई पता नहीं चलता कब कैसा रंग बदल देगा कब क्या नाटक कर देगा कोई पता नहीं एक बार एक घर में नहीं बो आई शादी होती लड़के का कुछ ही दिनों के बाद में उसने क्या कर दिया पुलिस स्टेशन पहुँच गई लोगों को लो मान घर के लोगों ने देख बाहर तो में जा रही होगी, चुप थे, घंटे रहे बाद जो है, पुलिस ही क्या देख रहे हैं, इधर फटा है, फटा है, इधर फटा ये सब हैिर लिया है और आए तो पुलिस के साथ पुलिस ने पूछा कहा है पति सा कहा सब सब अरेस्ट करो आगे क्या हो क्या गया तो कहते हैं कि पुलिस ने कहा आप लोगों ने इसको पीट पाट दिया फाड़ फोड़ दिया था कपड़ा सपड़ा में खून निकल रहा है इसमें है हम लोगों ने तो किया ही नहीं भू तुम बोलो बहू क्या कहे तुम कंप्लेंट की है वहां पर अबे मैं आप लोगों ने क्या बोल दिया उससे सबके सामने आपको तो पुलिस रिजर कर ले गए तो सर सर किस से पैसा लेने छुड़ा छुड़ू करके आ गए जब आ गए तो उससे पूछे आराम से बैठा करके भाई तू क्यों ऐसे नाटक करा क्या बात है कहते कहीं आगे भविष्य में दहेज के लिए परेशान ना करे इसे मैंने नाटक कर दिया यही मैं नाटक ना करो जिनकी और तुम लोग दहेज के लिए परेशान करते हो अब तो पुलिस रिकॉर्ड बन गया तीन महीने जेल काट के आ गए आप जिंदगी में कोई दोबारा हमसे दहेज के लिए नहीं बोलो माइक इसमें कुछ लाऊ ना लाऊ तो चुप रहोग इसे में नहीं नाटक कर घर ना ना इज्जत से लेने देने औरत को न पति का इज्जत से न खानदान की इज्जत से अब एक भय का कहीं कल दहेज के चक्कर में इनको हमें परेशान न करें इस नाटक माया ऐसे अपनी स्पार सिद्ध करने के लिए आप सबको आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है माया नाचना चाह चा रही है वहां ससुराल को पता ही नहीं चला ससुर को सासुर को किसी को पता नहीं चला ये करने क्या जा रही है पता चला जब तक पुलिस के साथ नहीं आई तब तक तो कुछ भी पता नहीं तो जब तक संसार और डूबे हम लोग नहीं लगाते दुखी नहीं हो जाते तब तक हमें होश ही नहीं रहता है कि माया कर क्या रही हमारे साथ कहाँ कहाँ ट पटक कर रही है किस किस चीज़ को बड़ा सुंदर अच्छा दिखा दे रही है और आप जिस चीज़ को अच्छा दिखा देते हो उसको अपना लगे रहते हो बचपन से ऐसे हर चीज़ को अच्छा मानते गए सुख पाते गए पाते पाते शादी कर लिया बच्चे हो गए ऐसा जिंदगी कट के पतनी सही इतने जन्म बीत गया अभी तक आपको होश नहीं आया है ये माया आप कर क्या इसलिए कहते हैं कि देखो काचकुंभ से घटादि विशेष फर्क न रहने पर भी काच का विशेष देखने जैसे मिलता घटादी घट का घट को उत्पन्न करने वाला मृतिका कांच को पैदा करने वाले विशेष मृतिका दोनों में अंतर है ना वो उत्पादन कारण में ही फर्क है इसलिए कार्य में फर्क दिख रहा है, तो तो है, है वहां धागे से बना कपड़ा मिट्टी से तो नहीं बना रेत से बना कांड मिट्टी से बना घर सबके उत्पादन कारण अलग अलग है इसे कार्यो में विलक्षण दिख रहा है और यहाँ तो सारे कार्यो का कारण तो एक है माया तो विलक्षण तो कैसे आ गई और पूछता है, भेदात भेद भेदा तयोर जगत अनुचित उनका मैंने जीव ईश्वर का जगत से विलक्षण जो कथन कर रहे हो बिल्कुल उचित नहीं है इत्याशं सिद्धांति कहता है तुम क्या समझते हो समझ में नहीं आता है। रोज खाते पीते हो तुमको होश भी नहीं हो क्या रहा है हैं तुम जो खाना खा रहे हो उसे क्या होता है सारा का सारा रिश्ता बन जाएगा क्या नहीं क्या क्या बन रहा है परस्पर विलक्षण चीजें बन नहीं रहे हैं मन बन रहा है सूक्ष्म बन रहे नाखून बन रहा है खून बन रहा है पिशाब बन रहा है एक दूसरे अत्यंत विलक्षण कार्य। खाया क्या आपने दाल रोटी खाया तो ही एक पादन कारण अन्न है और उसे अनेक विलक्षण कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक माया अनंत विलक्षण कार्य विलक्षणकारी कर सकती है तो इसमें काम से बड़ा आश्चर्य जब जो अन्य साधारण जनात्मक सर्वशक्तिन है वो माया क्या है सर्वशक्ति संपन्न है घट घटना पटे माया कभी न हो वो भी कर दिखाने वाली माया ऐसे महान शक्ति संपन्न माया विलक्षण कार्य करती तो कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात है संपन, शक्ति संपन्न अन्न ग्रसित होने के बाद अनेक विलक्षण कार्यों के शरण उत्पन्न कर दिखा सकता है तो अनंत शक्ति संपन्न माया अनंत विलक्षण कर रही है तो कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात यह रहे हैं देह मनसो यथा वक्षण अन्न से जन्य दोनों ही है शरीर भी मन भी शरीर एकदम स्थूल है मन एकदम सूक्ष्म है शरीर विनाशी है मन संपुष्ट होता है जन्मों तत्ता है कितना अंतर पड़ गया एक अन्न अत्यंत विलक्षण दो कार्य दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से एक माय से अत्यंत विलक्षण चेतन और जड़ विभाग कार्य हो सकता है अन्नजन्यम मनो देहा स्वच्छ यदत तथईव माइका सर्वस्मा स्वच्छता मनो देहा हमें जड़ दो दृष्टान्त देना है ना ये दो ही कार्य ले रहे हैं काचकुम मृतकुंभ के समान दो में लेना है इसे अनेक चीजें हो रहे हैं लेकिन हम दो ही लेंगे दृष्टांत में जरूरत के अनुसार अन्य क्या क्या लूंगा दो चीज शरीर और मन बस उसमें क्या है शरीर अस्वच्छ है मन स्वच्छ है मनो देहा स्वच्छ जैसा है तो उसी प्रकार से बावजूद भी अन्य अन्य समाज सर्वस्मा की प्राप्त है कुतः ठीक है भले ही जीव और ईश्वर का उपाधियों में स्वच्छता हो नहीं चैतन्य तो कहा गया उसमें चित्त गां इत्यास्य उसका निश्चित तो सर्वानुभव सिद्ध है यह अनुभव इत्या चित्रपंच्यम चित्व प्रकाशना सर्वकल्पन सत्ताया माया दुष्करम नहीं सकल कल प्रांत करने वाले माया में क्या दुष्कर है सब कुछ सुखर ही है उसके लिए अनायास कर लेते ये यही तो आदमी लोग भी करते हैं से जो भी काम करो तो सब कुछ काम करा सकते बस चढ़ा दूँगा बस हवा भर देते हैं बस सारा काम कर दिखा देते हैं अरे आप जैसे कौन कर सकता है आपके हाथ में तो, तो बहुत बढ़िया होता है अब लगी नहीं दिन भर बना बना के खिलाओ प्रशंसा भूखे सारी दुनिया है हमने देखा महात्मा को बेच करते एक बार एक साथ गया और महा भगत के घर गया देखो भगत के घर में थो थोड़ा मूड ठीक नहीं पति पति दोनों का मोड़ आगे हो गया होगा कोई बात नहीं अभी देखा अब क्या करें अब आ तो गए हैं और वे हमको भी ले गया था वो तो सोचा अब क्या होगा रोटी खाना है यहाँ अभी तो उसने जो है माता जी को बड़ी प्रशंसा कर आप तो अन्नपूर्णा है आप साक्षात देनी है आपके अन्न के अमृत के समान अमृत तो हमने कहीं नहीं देखा खूब पंप मार दिया ले तो सारी झगड़ा भूल गई और दुनिया पकवान बना दिया सारे टेंशन खत्म हमारा जी बैठे बैठे बैठे और पति को देख यूं करके करी, तो भाग्य हो <laughs> वो भाग्य बेचारा ड्यूटी में वो हम लोग बैठे दोनों मस्त बढ़िया बनाओ खाए पिए <laughs> मैंने कहा महाराज आपके पास बड़ी कला है मैंने आप नहीं जानते वैसे ही होता है दुनिया में इनकी बस प्रशंसा करो देवी जी का काम सबने हो जाता कौन सी काम रुका है दुनिया में सब माया की कृपा से होता है आज भी थोड़ी रोटी बना के खिलाता है, उसके प्रशंसा और नाराज हो जाती है वो हाजी से आप कैसे पूछती ना तो नाराज हो जाती थी। थीठ से बात ही नहीं के माहौल देखते तुरंत बदल गया महात्मा और बस देवी जी के प्रश्न देवी से बात करने लग गया बेचारे सेठ जी पीछे से खिसक गए ऐसे कलाकार महात्मा भी तब तो हम समझे जो शास्त्र कहता है बात ठीक है माया की करते है। बिना अंत शाक्त बहिष्य व्यवहारे वैष्णोदाचरे विवेकी विद्वानों के लिए क्या कहा गया अंत शाक्त बहिष्य व्यवहारे वैष्णोदाचर अंदर से शाक्त ने शक्ति को पास ना की उपासना करो बाहर से त्रिपुण लगाओ शिव जी की पूजा पाठ करो सही बात और व्यवहारता पर देते ना वैष्णव हर चीज पवित्र चाहिए मानजो खूब मान जो खूब मलबा होते मानवी चाहिए सबसे बढ़िया चेला कौन है जिन्हें दस लोटा को छेद कर दिया मानते मानते वो सबसे बढ़िया चेहरा ना अयोध्या में प्रचार एक समय में अयोध्या में ये माना जाता था सबसे बढ़िया शिष्य है घिसते बाकी सेवा में दम भी है ऐसी बात नहीं है वो तो समय महात्मा ऐसे आवाजे हो गए तो बर्तन माजना नहीं पड़ता और तो रख खुद तो मांगते नहीं तो खुद के अंतर में शुद्धि कैसे होगा खुद कोई काम नहीं करता खाए पिए साढ़ दिमाग खराब नहीं हो तो होगा क्या सब गुंडा गर्दी उतर गए पहले जमाने की जो व्यवस्था अपने स्वार्थ के लिए नहीं कल करते उससे शिष्य का हित था किसे करते बर्तन मलो, किसको को कगीचा करो किस कुछ करो किस कुछ करो सेवा देते अंतरण शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है हर आप अपने अपने अलग अलग वासनाओं को लेकर आया हुआ है सब सिद्ध थोड़ी आ रहे हैं घर से तो महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते थे एक बार लोग बोले महाराज आपके महात्मा तो वहाँ पर गए तो पता चला वो लड़की का पीछे भाग गई ये यहाँ हो गया वो हो गया तब कहते थे महाराज जी ने सुनाया उसको देखो ये जो आए हैं महात्मा जिसको तुम कह रहे हो तो कहाँ से आए तुम्हारे यहीं से तो आए, तो। हैं से तुम आए? है तुम्हारे यहाँ से रॉ मेटेरियल आया है कच्चा माल तुम्हारे घर से आया उसको बढ़िया बनने की चेष्टान कर रहे हैं ठोक रहे हैं पीट रहे है, रगड़ रहे हैं जैसे तैसे कर रहे हैं क्या करें बीच में बिगड़ जाते कोई तो क्या किया फैक्ट्री में जैसे माल आता ना कच्चा माल उसको बनाया जाता है ढंग से कई बार कच्चा माल में छेद रहता है बिगड़ा हुआ हो होता है क्या करेगा आदमी रिजेक्ट होता है ना माल इधर से समझो ये भी जो आए हुए तुम्हारे यहां से आए हुए हैं बिगड़े हुए हैं तो हम क्या करें कितना भी हम घीसे पीटे कितना भी समझाए वो सुधरता नहीं है तो रिजेक्टेड माल है वो तो तुम्हारा माल है तुम्हारी रिजेक्टेड माल तेरे पास वापस गया तो वही लड़की को ले मतलब क्या वापस तेरे ही पास पहुंचे गृहस्थी में गृहस्थी से आया था गृहस्थी में चला नहीं वो जरूरत की बात भी नहीं है जरूरत की बात भी नहीं है यहाँ बहुत जगह ऐसा भी है जरूरत के लिए रखते हैं लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता है जरूरत के लिए नहीं रखा है अब तो कैलास आश्रम आप क्या जरूरत के लिए रख रहे हैं पढ़ने वाले आ रहे हैं रह रहे हैं लाल पीले वाले आगे लाल वाले आगे रख दिया रह रहे हैं अब पढ़ने आए हैं इसे रखा गया उनको जोर से तो नहीं रखा कि उनको दिखाना है सो होना चाहिए वो तो कहती हैं हमें जो हमारे दस में ठीक हो रहा है वो भी ठीक है हमारे लिए फिर भी आ जाते पचास साठ रहते और बिगड़े हुए आ में से और क्या करें वहां तो शास्त्र तो सुना रहे हैं शास्त्र बना के समझा रहे हैं लेकिन समझने को तैयार नहीं सुधरने को तैयार नहीं अंदर से कोई और वासन लेकर के आया हुआ है और भाग जाते किसी लड़की के साथ तो क्या करें? इसीलिए वो तो आश्रम एक फैक्ट्री जैसा ही है समझ हाँ। कच्चा माल आया है जो ढंग का माल होगा सुधर जाएगा दुनिया में अच्छा होकर जाएगा ढंग का माल नहीं है तो बिगड़ के वापस गृहस्थी में जाएगा आप प्रयत्न कर सकते हैं जो आया है उसको समझाने का ये मान करके जो आया है विरक्त है ये मान रहे हैं आप हमारे पास कोई मीटर तो है नहीं भी लगा के देख लो इसके वैराग कितनी ठीक ठाक है या नहीं है कितनी विवेक है इसके पास कितना वैराग्य है इसकी कौन सी चक्र तक जगा हुआ है कोई ऐसे तो है नहीं नए सर किसी ती आजकल के गुरुओं के पास कि देख लें देख लें नजर समझ में आ जाए कि बिगड़ा हुआ कि सुधरा हुआ है, मैं तो होते हैं। है। समझ में लेने पर भी कई बार ऐसा होता है ना हम लोग बोलते भी सोचते चलो बिगड़ा हुआ है तो क्या हो गया आ तो गया है हो सकता है सुधर जाए एक अवसर दिया जाता है सुधरने का अवकाश देते हैं और न सुधरे तो क्या करें? अच्छे करे छूट भी तो दिया जाता है छूट दो छूट भी दिया जाता है क्यों ये सोचगी इसके वासना क्षय होने दो हमारे देखरेख रेख में तो छूट है ना उसको तो क्या करें हम देख पे तो रहे बीजानगे उसको तो अप्री एक रेख में थोड़ा छूट देकर उसे वासना क्षय करने के अवसर दिया जाता है सुधारने के अवसर दिया जाता है नहीं सुधरे वासना क्षय होगा वा नहीं और बल्कि और वासना उल्टा प्रबल होने लग जाए विवेक साथ वासना क्षय होने पर प्रबल नहीं होता विवेक हीन वासना को भोग करेगा तो प्रबल होता है दोनों में अंतर विवेक से जो भोग होता है तो वासना क्षय होगा विवेक रहित भोग होते तो वासना प्रबल हो जाता है इसे विवेक देख कर उसको छूट दिया जाता है वासना क्षय करने के लिए ठीक है तुम भोगो जाओ इधर जाओ उधर को ये देखो वो देखो अवसर जो दिया जा रहा है उसको वासनाक्षय का दृष्टिकोण से किया जाता है और वो लेकिन उल्टा भी उसे भोग में चला जाता है तो उसकी अपना कमी इसीलिए यहां पर कहते हैं ये जो चिजड़ का विभाग है माया क्या करके दिखा नहीं सकती है अवश्य करके दिखा सकती है ये सब माया में संभव है अच्छा साधु भी माया का भी, माया का ही कार्य है, है। दोनों ही माया की कार्य उसकी कैसे संभव हुआ? चित्रव्य चित्रे न सर्वकल सारी कल्पना में करने, करने में ऐसी जो माया के लिए दुष्कर्म नहीं कुछ भी दुष्कर्म नहीं चित्रपत्व प्रकाशनम अपनी मायक और अनुपन्न इतिहास चित्रपना प्रकाशन करने पर भी उसके माई का और अनुपन्नम फिर तो माई का तो सुनम नहीं रह जाएगा नहीं है माया की है। और होने के नाते वह सब कुछ दिखा उत्तम अर्थम कमुद्र न्याय दृढ़ेगी उत्त अर्थ कोई कर्मुद्र न्याय और दृढ़ कर रही है अस्म निद्रा जीवेश चेतनौ स्वप्रगौे महा माया सुजत्य मृत्य आप देख लो ना खुद जीव क्या आपके सामर्थ्य है सर्वशक्तिमान है क्या नहीं फिर भी आप निद्रा बना लेते कि नहीं बना लेते जागृत जीव स्वप्न का निर्माण करके चला जाता है स्वप्न में अस्वाप्निक जीव निद्रा में निद्रा का निर्माण करके स्वशक्ति में चला जाता है आप ही तो कर रहे हैं कौन रहा है आप सब देख रहा है आप सब किसने किया आपने। जो की अत्यंत किंच रहे थोड़ी सी शक्ति सप्र से जग कल कर लेते हो आप थोड़ी सी शक्ति निद्रा की कल्पना शक्ति में चले जाते हो तो आप के पास जब अनंत शक्ति है वो क्या कर दी कर थोड़ी सी शक्ति वाले आप स्वप्न में जड़ चेतन भाव बना के देख लेते हैं और निद्रा बना करके जड़ चेतन रहित तो अवस्था में भी जाते हैं आपके कर्मों का फल है ना निद्रा भी इसे कहता तो बार बार पाप जगता है तो नींद आती है पाठ में पाप जगता है तो रात में नींद नहीं आती है जब आना चाहिए नहीं आई तो पाप जब नहीं आना चाहिए तब आए तो पाप है रात्रि में नींद आ रही तो पुण्य है अब पाठ में नींद नहीं आ रही है तो पुण्य है उससे मालूम होता है खुद कहेगा महाराज मेरे को नींद नहीं आ रही है परेशान गोली खाकर सो रहे हैं लोग यदि वो साधना ही कर रहा तो क्यों कंप्लेंट करेगा क्यों डॉक्टर पास जाएगा हमको डॉक्टर साहब को नींद नहीं आ रही कोई गोली दो क्यों जाएगा रात में नींद ना आने परेशान है साधक नहीं होगा ना साधक तो साधना कर रहा है वो तो एक घंटा सो जाता है वो तो नहीं उसके लिए बहुत पर्याप्त बाकी सब नहीं सामना करेगा कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा ना ओके तो हम तो ले रहे हैं ना जड परेशान है नींद नहीं आने से। इसका मतलब उसके पाप जग गया है इसे परेशान हो रहा है उसको नींद की जरूरत है उस समय में नहीं मिल रही है अब नींद की जरूरत नहीं है उसे नींद आ रही है या नहीं पाठ में नींद की जरूरत है आपको अगर आ जाए तो पाप मानना पड़ेगा जब जरूरत है तब न मिले तो समय आज पाप पाप फल है और जो चीज का फल मिल रहा इस की है की व्यवस्था इसी गति माया का खेल है माया में क्या समझोनी है क्योंकि जीव ने क्या किया जीवेश हो अपनी निद्रा को भी जीवेशो चेतन सृजित स्व सप्रगत जीव और ईश्वर पर चैतन्य क्या किया अपनी को भी पैदा कर लेते हैं आप महा सृजित चेतो जब जीव और ईश्वर भी अपने अपनी विद्याओं सृजन कर सकते हैं सपन में रहते हुए तो सोच लो आप जागृत में रहने वाली माया क्या नहीं कर सकती है? महामाया आश्चर्य की मत होते आपके एक कांसेप्ट बड़ी आश्चर्य हो रही है कि माया सब कुछ कर लेती है तो ईश्वरी से अभी माई तत्व तीव असम एकदम से तब तो पूर्व पक्ष कहता है महाराज तो जीव भी मायक है ईश्वर भी मायक है तो फिर ईश्वर भी जीव के साथ अल्पज्ञ होना चाहिए ना वो सर्वज्ञ कैसा हो गया कहते भी माया बना दिया एक को सर्वज्ञ बना दिया एक को अल्पक्य बना दिया अरे कैसा हो गया अरे सामने नहीं देख रहे हो क्या आप आपसे ज्यादा पढ़ लिखे हैं ये उपाधि के पास ज्यादा ज्ञान है उन उपाधियों के पास कम ज्ञान है ना? तभी तो पढ़ने आए ये प्रत्यक्ष एक के पास ज्यादा एक के पास कम ज्ञान हो रहा है जब जीवों में ही कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान करा सकती है माया तो जीव और ईश्वर भेद कर रही है तो कौन सा बड़ा आश्चर्य किसी किस अल्प कि बना दे रही है वो इसे लोग व्यवहार में बना रही नहीं तो है नहीं गुरु चढ़ व्यवस्था खत्म हो जाएगा ना सब गुरु ही गुरु हो जाएंगे सब बराबर ज्ञान वाले हो जाए माया बना दे सबको बराबर ज्ञान वाले कौन गुरु कौन चढ़ा सर्वज्ञागम चुका माया ही कल्पना कल भी कर रही है एक में सर्वज्ञ एक उपाधि में सर्वज्ञता दूसरी में उपाधिता किसी में जटता ये सब माया स्वयं कल्पना करती जा रही है उपाधियों की भी बना ली उपाधियों की शक्ति सामर्थ्य भी उसने तय कर दिया जैसे आप ही को डिजाइन कर दे दो तो मोटरों का पावर आप तय कर दिया ये मोटर इतने पावर की है ये मोटर इतने पावर की है बनाया कि क्यों आपने ऐसे बनाया बराबर बना देते नहीं क्या करें दुनिया में जैसी जरूरत है भी अलग -अलग पड़ेगी। कि, सर्वत, कि, कुछ ना कुछ उल्टा पुलटा बनाना पड़ता है मेरे को जीवों के कर्म को लेकर तो बना रही है जीव को भी बनाई जीव, जीव कर्म को प्रेरणा भी दी उसने करा और उसके कर्तृत्व भक्तृत्व कर दिया उसी दोष से माया उस पर नाने लग गई है ना कमाल देखो क्षण रहता अच्छा है इसलिए कहते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? प्रदर्शये धर्मिनं को भारो कल्याम कल्पने सर्वजे कल्पय्वा प्रदर्शित ये ही माया सर्वज आदि की कल्पना करके उस ईश्वर में दिखाए दिखा रही है या धर्मिनं कल्पये जो माया धर्मी को कल्पना करने में समर्थ है तो उस धर्मी में धर्मों की कल्पना करने में क्यों उसमें कमी रह जाएगी क्या भार होगा उसको धर्मी की कल्पना कर लिया तब धर्म की कल्पना करने में से क्या परेशानी है माया में कोई परेशानी नहीं इसे धर्मिनम कल्पे दिया या माया धर्मिनम कल्पे अश्या उसी माया के को भारो धर्म कल्पने धर्म की कल्पना कल्पना कौन से बड़ा भार होगा अर्थात कुछ भी भार नहीं है अनायास धर्म की भी कल्पना कर देती है अतएव जीव में अल्प्ञत्व ईश्वर में सर्वज्ञत्व के रूप में धर्मों की विकल्पना माया ने ही कर दी है जीवेश्वरी में कूटस्या माया प्रसिद्ध पूर्व कहता है ईश्वर के समान कूटस भी माईक है ब्रह्म भी माएक है आत्मा भी माएक मान सारा माए के मान लो धगते नहीं हो सकता कि माया कल्पना कहां करे कल्पना कहां करे निर्धिष्ठान कल्पना कर सकती है क्या यदि माया कल्पना कर रही है तो कोई न कोई अधिष्ठान में तो कल्पना कर रही है वो अधिष्ठान तो माया से हो भी होगा सत्य भी होगा मिथ्या वो माइक नहीं होगा वो माइक नहीं हो सकता तो क्योंकि अधिष्ठान स्व से पूर्व है और माइक जो कार्य होगा वो माया के पश्चातकालीन है जो माइक होगा माया को उत्तरकालीन वस्तु हो गया वो और माया खुद भी कहीं ना अधिष्ठित होगी वो तभी तो करेगी कल्पना कि निर्ष्टान निर्ष्टान कल्पना अधिष्ठान रहित कोई कल्पना अधिष्ठान रहित भ्रांति कभी संसार में हुई नहीं है अतएव अधिष्ठान तो जो कूटस्व और, और आत्मा जो चीज है उसका सत्य मानना ही होगा वो माइक नहीं हो सकता पूर्व पक्ष कहता है जब सारा माइक रहा हो, तो कूटस परमात्मा को ये माइक कह दोस्त मातिशंक्यता कूटस्तम तुम प्रमाण नहीं अतिशंका सूटस्थ विषय में हमारी अतिशंका कर सकता हूँ माइक है ऐसे कह सकता हूँ मैं ये चेत पर सिद्धांत मातिशंक्यता ऐसी अतिशंका मत करो कूटस्थ मायक तो एक कूटस्थ माय हो जाएगा ऐसे कथन करने में प्रमाणम नहीं विद्यते कोई प्रमाण नहीं है प्रमाणाभाव ये परिहरती